शिवपुराण कोटि रुद्र संिता सूर्य कहते हैं मृगी के ऐसा कहने पर भी जब याद ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया मृगी बोली व्याज सुनो मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है किए हुए उपकार को न मानने वाले भगवान शंकर से विमुख रहने वाले दूसरों से द्रोह करने वाले धर्म को लंघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊँ यदि लौट कर न आऊँ इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्यास ने उस पर विश्वास करके कहा अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई इतने में ही रात का वह पहला प्रहर ज्याज के जागते ही जागते बीत गया तब उस हिरनी की बहिन दूसरी मृगी जिसका पहली ने स्मरण किया था उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहाँ आ गई उसे देखकर कर भील ने स्वयं बाण को तर्कश से खींचा ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत गिरे पत्र गिरे इसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई यद्यपि वह प्रसंग वशही हुई थी तो भी व्याज के लिए सुखदायने हो गए मृग्य ने उसे बाढ़ खींचते देख पूछा चर यह क्या करते हो ने पूर्वक उत्तर दिया मैं अपने भूखे कुटुंबी को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा यह सुनकर वह मृगी बोली मृगी ने कहा मेरी बात सुनो मैं धन्य हूँ मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं अतः में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्याज बोला तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है मैं तुझे मारूंगा। इसमें संशय नहीं है यह सुनकर वह हरिणय भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली ब्याज जो कुछ मैं कहते हूँ उसे सुनो यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँ क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं नोट करना आऊँ